थ मेरे नाथ आप अपनी आप अपनी सुधा मई सुधा मई सर्वसमर्थ सर्व समाज पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र को मानव मात्र को विवेक का आदर विवेक का आदर तथा तथा, तथा। बल का सदुपयोग बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य करने की सामर्थ्य प्रदान करें प्रदान करें एवं एवं हे करुणा सागर हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही शीघ्र ही राग द्वेष का राग द्वेष का नाश करें नाश करें सभी का जीवन सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से सेवा त्याग प्रेम से, से परिपूर्ण हो जाए परिपूर्ण हो जाए